कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम हुआ है आजाद होने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी भाषा व्यवस्था को दुरुस्त किया है और फिर शिक्षा को दुरुस्त किया है भारत के बारे में जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ उल्टा चित्र नजर आता है, बिल्कुल विपरीत चित्र नजर आता है भारत आजाद हो गया पंद्रह अगस्त तो उन्नीस को लेकिन आजादी के बाद भारत ने अंग्रेजों की भाषा को नहीं बदला अंग्रेजों की भाषा अभी भी इस देश में चल रही है भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को लेकिन भारत ने आज तक अपनी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला अंग्रेजों की बनाई गई पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था आज भी इस देश में चल रही है आप अक्सर एक नाम सुनते होंगे आपस में बातचीत होती है अखबारों में खबरें छपती हैं, टेलीविजन पे खबरें आती है तो एक नाम अक्सर चर्चा में आता है मैकौले मैकौले की शिक्षा व्यवस्था मैकौले का शिक्षा तंत्र मैकोले का बनाया हुआ पाठ्यक्रम ये मैकोले नाम का एक अंग्रेज अधिकारी 1840 के साल में भारत में शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम तय करके चला गया वो अधिकारी मर गया उस अधिकारी के मरने के बाद अंग्रेज यहां से चले गए और उनकी कई पीढ़ियां चली गईं लेकिन 1840 में जो शिक्षा का पाठ्यक्रम मैकोले ने तय कर दिया वो पाठ्यक्रम भारत की आजादी के तिरसठ साल के बाद दो नौ में भी चल रहा है ये बहुत अफसोस की बात है मैं कह कहता था कि भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करनी है जिसको पढ़ने के बाद भारतवासी शरीर से दिखने में भारतीय भले हों लेकिन आत्मा से और मन से अंग्रेजियत से भर जाए और अंग्रेजों जैसे हो जाए जब हम आत्मा और मन से अंग्रेजों जैसे हो जाएंगे तो वो कहता था की हमें फिर भारत को गुलाम बनाने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे भारतवासी बहुत आसानी से और सहजता से हमारे गुलाम हो जाएंगे तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था मैकोले छोड़कर गया वो अभी भी इस देश में चल रही है दुख है दुर्भाग्य है मैकोले ने इस देश में एक कॉन्वेंट स्कूल खोला था कलकत्ता में वो पहले खोला था अब जिसको हम कोलकाता कहने लगे हैं वो एक कॉन्वेंट स्कूल अब बढ़ते बढ़ते हजारों की संख्या में पहुंच गए अब भारत में गांव गांव गली गली नगर नगर कॉन्वेंट स्कूल खुल गए कभी कभी मुझे लगता है कि मैकोले का एक कॉन्वेंट स्कूल तो प्रतीकात्मक था अंग्रेजियत की व्यवस्था का लेकिन हमारे तो कॉन्वेंट स्कूल पूरी की पूरी व्यवस्था के ही अंग बन गए हैं और उनमें जो कुछ पढ़ाया जा रहा है हमारे बच्चों को विद्यार्थियों को वो सब कुछ अंग्रेजीयत से भरा हुआ है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था हम नहीं बदल पाए मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए कि मैकोले ने कुछ विषय हमारे देश में तय किए थे जैसे एक विषय होता है उसका नाम है एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान उसका अगर शाब्दिक अर्थ ढूंढेंगे तो उसका अर्थ है मानव विज्ञान लेकिन इसका सही अर्थ यह है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना लेता है तो जो देश गुलाम हो जाता है उस देश के गुलाम नागरिकों की मनोदशा का अध्ययन करना वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है मैकॉल्य कहा करता था कि भारत को हमने गुलाम बनाया तो भारत में अब एंथ्रोपोलॉजी विषय चलना चाहिए तो मैकॉल ने एंथ्रोपोलॉजी विषय इस देश में डाल दिया अब आजादी मिली पंद्रह अगस्त उन्नीस को हम अंग्रेजों की गुलामी से बाहर आ गए लेकिन वो एंथ्रोपोलॉजी विषय अभी तक इस देश में चल रहा है माने मैकोले की याद वो अभी भी दिला रहा है मुझे बहुत शर्म आती है अफसोस होता है कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एंथ्रोपोलॉजी के विशेष विभाग हैं प्रोफेसर हैं जिनको साठ साठ हजार महीने की तनख्वाहें मिलती हैं और पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं पीएचडी करने वाले शोधार्थी हैं रिसर्च स्कॉलर हैं ये सब शर्मनाक लगता है मैकोले ने ऐसे बहुत सारे विषय इस देश में डाल दिए उनमें से एक भी विषय को हम नहीं बदल पाए और मुझे उससे भी बड़े अफसोस की बात है जो कहनी है कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी शिक्षा जिसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं या मेडिकल की शिक्षा कहते हैं इसमें अंग्रेजों ने जो पाठ्यक्रम तय कर दिया वो लगभग 140 साल से वैसे का वैसा ही चल रहा है तो हमने पाठ्यक्रम नहीं बदला हमारी भाषा नहीं बदली और भाषा और शिक्षा के स्तर पर छोटा सा बदलाव भी हम नहीं कर पाए मुझे और एक अफसोस की बात आपसे कहनी है वो ये कि अंग्रेजों ने जिस शिक्षा व्यवस्था को भारत में लागू किया वो शिक्षा व्यवस्था उन्होंने अपने देश में लागू नहीं की आप अगर अंग्रेजों के देश में जाएंगे देखने और समझने के लिए तो उनकी शिक्षा व्यवस्था भारत से बिल्कुल भिन्न है भारत की शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजों ने विद्यार्थियों को एक निश्चित मानदंड के अनुसार फेल और पास होने का नियम बना रखा है तैतीस प्रतिशत या उससे ज्यादा मिले तो परीक्षा में पास है और तैतीस प्रतिशत से कम अंक मिले तो फेल है ये अंग्रेजों का बनाया हुआ मानदंड है और ये जो परीक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है ये भी पूरी अंग्रेजों की बनाई हुई है साल भर विद्यार्थियों को कुछ रटाना फिर एक दो दिन में उनको वो सब लिखवा लेना और रट के वो लिख देंगे कॉपी में सौ में से अट्ठानवे निन्यानवे पंचानवे छियानवे जो भी नंबर आ जाए उसके अनुसार विद्यार्थी का आकलन करना कि ये होशियार है या ये मूर्ख है अंग्रेजों के देश में जाकर आप देखेंगे तो पूरी परीक्षा पद्धति उन्होंने बदल रखी है अंकों के आधार पर अंग्रेजों के देश में किसी भी विद्यार्थी का आकलन नहीं होता और अंग्रेज ही क्यों फ्रांसिसियों के देश में किसी विद्यार्थी का आंकलन अंकों के आधार पर नहीं होता जर्मनी में किसी विद्यार्थी का आंकलन अंकों के आधार पर नहीं होता अमेरिका में किसी विद्यार्थी का आंकलन अंकों के आधार पर नहीं होता माने अंग्रेजों ने जो कुछ हमारे देश में चलाया उसको अपने देश में उन्होंने नहीं अपनाया क्योंकि वो जानते हैं कि ये आकलन की पद्धति पूरी गलत है इसमें विद्यार्थी फेल और पास नहीं होता है पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल और पास होती है क्योंकि विद्यार्थी के बारे में तो ये माना जाता है कि वो तो मिट्टी का कच्चा घड़ा है जैसा आप ठोक पीट के बना दोगे वैसा वो हो जाएगा तो हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर किसी विद्यार्थी को फेल करती है मैं मानता हूं पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल होती है विद्यार्थी फेल नहीं होता है उसमें